शांति शांति ही। ओम। इस वेद ज्ञान के वेद विज्ञान के प्रसंग में वेद में वर्णित जो विचार हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी प्रमुख चर्चा है वेदोक्त धर्म की अर्थात वेद जो है वो किस बात को धर्म कह रहा है ये हमारे विचार का मुख्य विषय है हमने पिछली चर्चा में एक बात देखी कि ऋग्वेद के दसवें मंडल का जो अंतिम सूक्त है जिसका ऋषि संवनन है और जिसका देवता संज्ञान है जिस मंत्र के जिस सूक्त के अंदर चार मंत्र हैं वो मंत्र धर्म के बारे में वर्णन कर रहा है धर्म क्या है ये बता रहा है हमने पहले मंत्र के माध्यम से देखा कि ये संसार ईश्वर की रचना है इसका संचालन वो कर रहा है वो इसका अधिष्ठाता है हमें संसार में कुछ अच्छाई चाहिए तो वो परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है वो ऐश्वर्य परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है तो वो समस्त ऐश्वर्य जो वसु है वो प्राप्त होना चाहिए ये हमने प्रार्थना की लेकिन प्रार्थना हमने की तो ज्ञानपूर्वक की तो प्रार्थना का फिर हमें परिणाम निकलना चाहिए तो वो कहते हैं ये ऐश्वर्य आपको मिल तो सकता है लेकिन यदि आप धार्मिक हैं आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं आप सुखी हो सकते हैं यदि आप धार्मिक हैं तो इस दृष्टि से यहाँ पर एक विचार है और कल हमने देखा उसका जो मंत्र था संगक्ष ध्वम संवद्वम संवो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। अब तीन शब्दों पर विचार करना था हम कल हमने देखा कि संवदध्वम संगच्च्वम संवो मनां से जानताम अर्थत तो मनुष्य जो करता है उसके तीन ही रूप होते हैं पहले वो मन में सोचता है फिर वाणी से कहता है और शरीर से करता है मनांसि से जायताम ये विचार है और वदध्वम ये वाणी है और गच्छ्वम ये व्यवहार है अर्थात हमारे व्यवहार के जो तीनों रूप हैं वो एक जैसे होने चाहिए तीनों ही अच्छे होने चाहिए तीनों ही सबके लिए अच्छे सिद्ध होने चाहिए इसको हमने पीछे एक श्लोक से देखा था कि जो सज्जन हैं जो धार्मिक हैं उनकी मन वाणी वचन एक कर्म एक जैसे होते हैं और जो धूर्त होते हैं दुष्ट होते हैं अधार्मिक होते हैं उनके मन वाणी वचन में बहुत अंतर होता है एक दूसरे के विरोधी होते हैं मनस्से एकम वचस् एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम मनस्य अन्यत वचस््य अन्यत दुरात्मना अर्थात मन से वाणी से व्यवहार से एक बात कहना एक बात सोचना एक बात करना ये महात्माओं का लक्षण है ये धर्मात्माओं का लक्षण है एक अच्छे लोगों का लक्षण है और मन में कुछ रखना वाणी में कुछ कहना कर करना कुछ और ये दुरात्माओं का लक्षण है आधार्मिक लोगों का लक्षण है ये दुष्ट लोगों का लक्षण है तो उसी बात को लगभग उन्हीं शब्दों में वेद कह रहा है वो कहता है संगच्वम संवद संभव मनांसी जानताम कहता है कि परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि हे भले लोगों यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो इस संसार में आनंद चाहते हो यहाँ कल्याण चाहते हो तो काम वो होना चाहिए जिसका वर्तमान भी अच्छा हो और जिसका भविष्य भी अच्छा हो तो धर्म और अधर्म का जो अंतर हम देख रहे थे उसकी एक ही कसौटी है कि धर्म तो ऐसा लगता है कि हमें वर्तमान में बहुत लाभ और सुख दे रहा है या देगा और इसलिए हम उसको करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं करते हैं और हमको यूँ लगता है कि वर्तमान में धर्म को करने में कष्ट ही कष्ट होता है चाहे वो परोपकार करने का काम हो चाहे यज्ञ करने का काम है चाहे दान देने का काम है चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करने का काम है हमें उस काम को करने में कष्ट का अनुभव होता है तो इसलिए एक मनुष्य की प्रवृत्ति है प्रत्यक्ष प्रिया ही देवा परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्वेशा जो आदमी परिणाम को समझ करके काम करता है वही देव है और जो वर्तमान को देख कर के काम करता है वही मनुष्य है बस मुझे अभी लाभ होगा ये सोचकर करने वाला मनुष्य है और यही कि मुझे सदा ही लाभ हो भविष्य में भी लाभ हो ये देख ये सोचकर करने वाला देव है तो देव जो है वो परोक्ष दृष्टि वाले होते हैं और मनुष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष दृष्टि वाले होते हैं हम जब धर्म करते हैं तो भले ही हमको धर्म करते हुए कष्ट ही क्यों न होता हु? लेकिन उसमें भी हमें सुख का आनंद का अच्छे का अनुभव होता है जब हम अपनी सर्दी के अंदर अपना कंबल को उतार करके जब दूसरे पीड़ित व्यक्ति के बच्चे के शरीर पर उस कंबल को डाल देते हैं तो यद्यपि ठंडी तो हमें लगती है लेकिन हमारे मन में बड़ा सुख मिलता है क्योंकि सुख पहुँचा करने में एक सुख होता है और वो सुख पहुंचाने का जो सुख है वो धर्म से पैदा होता है मैंने एक अच्छा भोजन किया मुझे सुख हो गया मैंने अच्छा कुछ पिया मुझे सुख हो गया मैंने अच्छा की, पहना आज अच्छा मुझे सुख हो गया ये सुख तो केवल वस्तु से मेरे लिए पैदा होने वाला सुख है लेकिन धर्म का सुख वो सुख है उसका मुझे उतना लाभ नहीं होता वस्तु का या मुझे कष्ट होता है लेकिन फिर भी वो मुझे सुख देता है एक माँ जो है भूखी रहकर अपने बच्चे को खिला करके सुखी होती है यद्यपि उसका भोजन न करना उसके दुख का कारण है उसको उससे परेशानी निश्चित होती है लेकिन वो अपने बच्चे को तृप्त देख करके प्रसन्न देख करके खेलता हुआ देख करके बहुत सुखी होती है बहुत आनंद का अनुभव करती है। जब भी हम धार्मिक होते हैं हम समझते हैं कि धर्मों में कष्ट होता है लेकिन एक निश्चित बात है कि उस कष्ट में भी हमें कभी दुख का नहीं अनुभव होता बल्कि उसमें भी सुख की प्रतीति होती है उसमें भी आनंद और उत्साह की प्रतीति होती है करके हमें अच्छा लगता है इसलिए धर्म जो है वो वर्तमान में भी सुख देता है और भविष्य में भी सुख देता है इसके विपरीत दुख जो है वो किसका परिणाम है पाप का पाप से वर्तमान में सुख लगता है लेकिन भविष्य जो उसका लंबा है उसमें उससे दुख होता है तो अधर्म क्योंकि लंबा दुख देता है और धर्म लंबा सुख देता है इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटे अवधि के छोटे काल के बजाय लंबी अवधि के और लंबे काल तक होने वाले अनुकूलता को सुख को प्राप्त करना उचित समझता है समझेगा इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण करता करना चाहिए और करता है जो अधर्म का आचरण करता है वो धर्म के लाभ को जानता नहीं है वो वर्तमान के तत्काल के लाभ को देख रहा है इसीलिए हम ऐसा करते इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा आय समाज के एक बहुत बड़े गीतकार और लेखक हुए हैं जिन्होंने फिल्म में उस समय में काम किया जब फिल्म बनने बनने लगी थी उससे पहले वो नाटक में काम करते थे और वो नाटक में काम करने से भी पहले एक प्रेस में काम करते थे सर्कस में काम करते थे उन्होंने प्रेस में हलवाई का काम किया फिर उन्होंने प्रेस का काम किया फिर उन्होंने सर्कस का काम किया फिर उन्होंने फिल्म कंपनी का काम किया और अपने समय में वो बहुत प्रसिद्ध हिंदी के लेखक और सारे संवादों को लिखने वाले थे उन्होंने अपने जीवन में घटना लिखी वो घटना लिखते हैं कि जब मैं पहली बार दिल्ली में किसी प्रेस में नौकरी करने के लिए गया तो मुझे पाँच रुपए एक मासिक पर नौकर रखा गया मैंने काम प्रारंभ कर दिया परिश्रम से काम किया और महीने के अंतिम दिन जब सबको वेतन मिल रहा था मुझे भी वेतन बुलाया गया हस्ताक्षर करा के वेतन दिया गया और वो वेतन लेकर मैं अपने टेबल पर आया अपने आसन पर आया तो मैंने गिना तो देखा छह रुपए थे तो मेरे मन में आया तो एक रुपया है तो क्या हुआ लाभ का हो जाएगा लेकिन दूसरे ही क्षण एक विचार आया क्योंकि मेरी नियुक्ति तो पांच रुपए के लिए हुई थी तो छह रुपया जो है ये मेरा नहीं है ये भूल से आ गया है बोले इस वहा में कुछ क्षण बीते और मन में निश्चय हुआ कि ये रुपया जो है मेरा नहीं है ये गलती से आया है इस पर मेरा अधिकार नहीं है मुझे वापस करना चाहिए उन्होंने जाकर मालिक से कहा मालिक मेरी तनख्वाह तो पांच रुपये है और यह छठा रुपया जो है भूल से आ गया है इसे आप वापस ले, ले। वो लिखते हैं कि मालिक ने बिना नजर उठाए कहा भूल नहीं है जानबूझकर दिया गया है रखो अब एक बात उस व्यक्ति की समझ में आई कि यदि वो रुपया रख लेता तो रख तो लेता लेकिन उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती लेकिन उसके इस रुपए के लौटाने से जो प्रतिष्ठा बढ़ी वो उसके पूरे जीवन में काम आती है वो लिखते हैं कि उस दिन उस कार्य ने मेरे जीवन के सुख के स्वर्ग के आनंद के द्वार खोल दिए तो धर्म जो है वो सुख के द्वारों को खोलता है अधर्म सुख के द्वार को बंद करता है ये सबसे बड़ा अंतर है तो इसलिए हमें दुख भी मिलता है तो यदि सुख का द्वार खुलता है तो उससे आने वाली जो ठंडी हवा है वो बाहर रहते हुए भी सुख का अनुभव कराती है इसलिए आदमी धर्म करते हुए दुख पाकर भी सुखी होता है और अधर्म में सुख के द्वार क्योंकि बंद होते हैं और दुख के द्वार खुलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सुख के सारे साधन सामने रखकर बैठने पर भी आने वाली दुख की हवा उसको अंदर इन साधनों के रहते भी दुखी करती है मनुष्य धर्म करके संतुष्ट होता है और मनुष्य अधर्म करके साधन जुटा करके वस्तुएं एकत्रित करके भी असंतुष्ट होता है मनुष्य को धर्म करके संतोष की प्राप्ति होती है सब कुछ खोने के बाद भी उसे अच्छा लगता है और मनुष्य सब कुछ लूट कर लाने के बाद भी अधर्म करने के बाद भी जबरदस्ती करने के बाद भी बहुत सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भी मन के अंदर संतोष नहीं होता इसलिए वो सुख के साधन होने पर भी सुख की प्राप्ति उसको नहीं होती सुख का अनुभव उसे नहीं होता इसलिए मनुष्य को क्यों धार्मिक होना चाहिए और मनुष्य को क्यों अधार्मिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि धर्म वर्तमान में भी सुख देता है और धर्म भविष्य में भी सुख देता है और अधर्म वर्तमान में सुख देता हुआ लगता है दुख उसके वर्तमान में भी रहते हैं और उसके परिणाम में भी दुख ही रहते हैं इसलिए मनुष्य बहुत कुछ कमा लेता है बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है लोगों को वो समझाता भी है कि उसके पास बहुत है इसलिए वो बड़ा सुखी है लेकिन वास्तव में क्योंकि उसके विचार के अंदर संतोष नहीं है परिणाम अनुकूल नहीं है इसलिए वो उन समस्त साधनों के रहते हुए भी वो दुखी होता है तो मनुष्य को सुखी होने के लिए धर्म का आचरण करना अनिवार्य है मनुष्य को दुख से बचने के लिए धर्म का आचरण करना अनिवार्य है और वो धर्म मेरे विचारों से पैदा होता है और धर्म की सबसे बड़ी एक अलग विशेषता है कि उसका किसी से विरोध नहीं होता और जिसमें विरोध होता है वो चीज़ धर्म नहीं होती इसलिए धर्म तो सब मिलकर कर सकते हैं लेकिन अधर्म सब मिलकर नहीं कर सकते अधर्म में तो अलग स्वार्थ भिन्न भिन्न होते हैं उसके परिणाम अलग अलग होते हैं तो इसकी उसमें करने वाली की रुचि अलग अलग होती है इसलिए अधार्मिक लोग भले ही आपको दिखाई देते हों इकट्ठे की चोरी करने जा रहे हैं इकट्ठे डकैती डालने जा रहे हैं बलात्कार करने जा रहे हैं दुराचार करने जा रहे हैं किसी की हानि नुकसान करने जा रहे हैं कहीं आग लगाने जा रहे हैं लगता है आपको इकट्ठे जा रहे हैं बड़े इकट्ठे हैं लेकिन अपने है एक कहावत है बोले चोर चोरी तो इकट्ठे करते हैं पर उनकी लड़ाई तो बंटवारे पर हो जाती है धार्मिक लोग कहीं भी उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि धर्म जो है वो परोपकार का दूसरा नाम है धर्म और परोपकार में अंतर नहीं है जो परोपकार का भाव है वही धर्म का मूल आधार है और परोपकार ही हमारे अंदर धर्म की भावना को जगाता है इसलिए हमको परोपकार करने का जो अभ्यास है उपदेश है वो सदा दिया जाता है और परोपकार करने की सबसे बड़ी विशेषता है आदमी स्वयं भी सुखी होता है और दूसरे को भी सुख देता है जैसा पहले चर्चा की थी उसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि आदमी यदि परोपकार करता है तो वो सुखी कैसे होता है आदमी परोपकार करता है तो भूखे को भोजन देता है और भूखे को भोजन देना परोपकार है भूखे को भोजन देना धर्म है और जहां पर सभी लोग धार्मिक होंगे वहां कोई भूखा कैसे रह सकता है मैं दूसरे का ध्यान रखता हूं तो निश्चित रूप से कोई धार्मिक व्यक्ति मेरा भी ध्यान रखता है तो धर्म से सबका भला हो जाता है और अधर्म का करेंगे तो हम यदि एक से छीन कर खाएंगे दूसरा मुझसे छीन लेगा उसका छीना वो भूखा मरा मेरे से छीना गया मैं भी भूखा मरा तो हमारा दुख बढ़ता ही बढ़ता रहता है अधर्म से हम एक दूसरे को दुखी तो कर सकते हैं लेकिन अधर्म से हम एक दूसरे को सुखी नहीं कर सकते धर्म से हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं और धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिस एक के करने से सब के सब सुखी हो सकते हैं वह स्वयं भी सुखी हो सकता है और वो दूसरों को भी सुखी कर सकता है इसलिए मनुष्य के जीवन में धार्मिक होने की विशेषता स्वीकार की गई है उसका आग्रह किया गया है तो यहाँ पर मंत्र जो बात कह रहा है कि हम सब मिलकर धर्म करें हम सब मिलकर अच्छा करें हम सब मिलकर एक सा करें क्योंकि एक सा करना एक जैसा करना एक जगह होकर करना मिलकर करना केवल धर्म में संभव है यदि हम अधर्म को मिलकर करना चाहें तो हमारे अंदर झगड़ा पैदा हो जाएगा द्वेष पैदा हो जाएगा एक दूसरे की हम हत्या करेंगे क्योंकि एक गैंगवार एक जो गुंडों का समूह है एक दूसरे गुंडों का समूह है मिलकर काम नहीं करता दोनों के स्वार्थ टकराते हैं दोनों में लड़ाई होती है दोनों में हत्या होती है दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं लेकिन दो धर्मात्मा दस धर्मात्मा सौ धर्मात्मा मिलकर के कभी भी नहीं लड़ते हैं सब मिलकर के अच्छा ही करते हैं वो आ, आपको देता है वो भी आपको देता है वो भी आपको देता है कौन किस लड़ेगा तो मंत्र में धर्म को समझाते हुए कहा गया है कि धर्म सबको एक साथ मिलकर करने का काम है ओ र्व शांति शांति शांति क्षमा शांतिरे शाति शांति शांति